भद्र पुरुषों मुनिगण पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय विद्यार्थियों कर्म की स्वतंत्रता और परतंत्रता इन दो विषयों में लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं एक भ्रांति जो सबसे बड़ी है और सब लोगों के मन में है और दृढ़ता से बैठी हुई है अधिकांश लोगों से आप ये कहते सुनेंगे कि हम कुछ नहीं करते जो कुछ करता है कराता है ईश्वर ही कराता है अच्छा कराता है तो वो कराता है बुरा कराता है तो वो करवाता है हम कुछ नहीं करते और आपने अपने घरों में भी या किसी के घर में गीता का एक कैलेंडर निकलता है उसमें लिखा रहता है कि जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है जो हुआ है सो अच्छा हुआ है और जो होगा सो अच्छा होगा इसलिए चिंता मत करो स्थूल दृष्टि से जब विचार करते हैं तो बड़ा मनमोहक लगता है बड़ा अच्छा लगता है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है लेकिन अगर वास्तव में जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है तो बुरे के लिए संघर्ष क्यों फिर संघर्ष जीवन में आवश्यक नहीं रह जाता जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और इस उपदेश से अकर्मण्यता का उपदेश हमारे हृदय में घर कर जाता है और ऐसे देश में कोई क्रांति घटित नहीं हो सकती जिस देश के निवासियों को ये समझाया जाता हो कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है जो कुछ होगा अच्छा होगा लेकिन स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने अपने उदाहरणों से या अपने कर्मों से ये सिद्ध कर दिया है कि जो कुछ होता है वो अच्छा नहीं होता है बुरा भी होता है अगर भीष्म पिता पांडवों के दस हजार सैनिकों को प्रतिदिन गाजर मूली की तरह काट रहे थे तो श्री कृष्ण ने क्यों सलाह दी कि हम सब मिलकर के भीष्म पिता महा से ही उनकी मृत्यु का उत्तर पूछते हैं उनके मृत्यु के बारे में पूछते हैं कि कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी कि सब कुछ अच्छा तो हो ही रहा है मर रहे हैं तो मर रहे हैं तो इससे पता ये लगता है कि यह संदेश ऊपर से जितना आकर्षक है बीत, बीतर से उतनी ही अकर्मन्यता को उत्पन्न करने वाला। तो स्वामी दयानंद जी ने एक विलक्षण बात हमारे सामने रखी कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है पर फल भोगने में वो दूसरे के अधीन हो जाता है इसलिए ईश्वर बुरा कभी नहीं करता अच्छा तो करता है लेकिन उसकी आर ले करके हम ये कह दें कि ईश्वर बुरा भी करता है बुरा ही करवाता है जो कुछ करवाता है ईश्वर ही करवाता है ये सिद्धांत जब अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं या इसको स्थान दे देते हैं तो हमारा पतन शुरू हो जाता है फिर हम संघर्ष के लिए आत्मविश्वास खो बैठते हैं क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है तो अब आगे चलते हैं आगे स्वामी जी कहते हैं कि जीवात्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता है और कहते हैं कि जब स्वतंत्रता है तो उसके जो परिणाम आने चाहिए उस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के परिणाम अलग होते हैं स्वतंत्रता के सदुपयोग के परिणाम भिन्न होते हैं और दोनों में ही स्वतंत्रता है पर एक की स्वतंत्रता में दुख है दूसरे की स्वतंत्रता में थोड़ा सा सुख है तो जब हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो बदले में हम किसी किसी न किसी कानून में फंसते हैं किसी न किसी दुख को अप, हम अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं और जब हम स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो हम सुख ही रहते हैं आगे कहते हैं कि सुख से सब समान होने पर भी यदि स्वतंत्रता नहीं है तो वो स्थिति दुख मिश्रित स्वतंत्रता होकर के अति दुख सह होती है स्वामी जी कहते हैं कि सब प्राणियों की सभी प्राणियों के मनुष्यों को ही नहीं सब प्राणियों के अंदर एक इच्छा हमेशा बनी रहती है कभी वो मिटती ही नहीं है और उसको हम मिटा भी नहीं सकते उसका हम नाश भी नहीं कर सकते वो तो क्या इच्छा बनी रहती है कि मैं सुख प्राप्त करूँ मुझे सुख मिले मुझे आनंद मिले मेरे कार्य में कोई बाधा ना डाले ये हर इंसान की हर प्राणी की शाश्वत इच्छा है और ये इच्छा उसकी कब होती है कि जब वो स्वतंत्र रूप से अपने कर्मों को करता रहता है जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी हम ऋषि उद्यान में घूमने में स्वतंत्र हैं अभी हम अजमेर में भी घूम सकते हैं लेकिन अगर हमें ये कह दिया जाए कि ब्रह्मचारी जो हैं वो चार दीवारी से बाहर नहीं आएंगे या सारा में बाहर नहीं आएंगे आठ दिन तक ना घूमेंगे ना व्यायाम करेंगे बाहर और उनको वही व्यवस्था दी जा रही है बाँपस्तियों कहा जाए कि तुम अपने कमरे में ही रहोगे बाहर नहीं निकलोगे दस दिन तक तुम्हारा कमरे में ही पूरा का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा जिसको कहते हैं नज़रबंद कर देना जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को नज़रबंद कर दिया था अपने ही मकान में तो वो स्वतंत्रता वो दुस्सह है वो दुखोत्पादक है वो दुख उत्पन्न करने वाली तो जब हमारी स्वतंत्रता में उचित स्वतंत्रता में जब कोई दुख की बाधा पहुंचाता है हमारे लिए ऐसे कानूनों की ऐसे कानून ऐसे कानूनों की रचना करता निर्माण करता है तो वो स्थिति हमें स्वतंत्रता से या हमें दुखदायी वाले कानूनों से पीछा छोड़ाने के लिए कुछ संकल्प देती है कि छोड़ो इसो हमें ये कानून नहीं चाहिए और इसी का परिणाम ये था कि 200 सौ वर्ष तक हम पर अंग्रेज राज करते रहे तो हमने संघर्ष किया हम चुप नहीं बैठे आठ सौ तक दूसरे लोग राज करते रहे शक हु यवन आदि तब भी हम लोग चुप नहीं बैठे हमारा संघर्ष अनवरत चलता रहा वो क्यों क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दूसरे के कानून हमारे ऊपर थोपे जाए लादे दे जाए हमें अपनी शैली में वो चलाए हमें अपनी संस्कृति में वो चलाए हमें अपनी इच्छा अनुसार वो चलाए ये हम कभी सहन नहीं करेंगे और कोई भी प्राणी सहन नहीं करता तो कहते स्वामी जी कि जब हमारी स्वतंत्रता में हमारे सुख में जब कोई दीवार बन कर के खड़ा हो जाता है अवैध दीवार बन के खड़ा हो जाता है तब हमें संघर्ष के लिए तैयार भी होना पड़ता है और वो स्थिति कब होती जब हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो जो हमारी स्वतंत्रता को छीनते हैं उनकी ओर से हमें असहज दुख मिला करता है इसी बात कहते हैं स्वामी जी कि सुख से सब समान होने पर भी यदि स्वतंत्रता नहीं है तो वो स्थिति दुख मिश्रित स्वतंत्रता हो जाती है फिर वो स्वतंत्रता कैसी होती है दुख मिश्रित यानी वो स्वतंत्रता हमारे लिए सुख का निर्माण नहीं करती हमें दुख उत्पन्न कर देती है तो कहते हैं ये स्वतंत्रता जो है जब हमारे लिए दुख निर्माण करती है तब क्या होता है तब कहते हैं कि पाप वासना उत्पन्न होती है यानी एक होती है उचित स्वतंत्रता एक होती है अनुचित स्वतंत्रता तो हमारे ऊपर जो दूसरे लोगों ने राज किया उन्होंने उन्होंने हमारी उचित स्वतंत्रता पर रोक लगा दी वो अनुचित स्वतंत्रता तो, तो उन्होंने रहने दी लेकिन उचित स्वतंत्रता पर उन्होंने रोक लगाई और प्रणाम स्वरूप हजार कई सौ वर्षों तक हमारी संघर्ष की लड़ाई चलती थी तो कहते हैं कि उचित स्वतंत्रता में अगर हमें कोई वादा पहुँचाता है तो हमारा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है क्यों क्योंकि उससे हमें दुख मिलता है और कहते हैं कि फिर क्या होता है फिर कहते हैं कि तब पाप वासना होती है और तब क्या होता है कि कि जब मनुष्य स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसमें फिर सुख और दुख या राग और द्वेष मिश्रित कर्म कि एक जो परंपरा है श्रृंखला है वो चल पड़ती है और फिर हमसे कुछ पाप भी होते हैं और कुछ पुण्य भी होते चले जाते हैं तो कहते हैं तब पाप वासना होती यानी तब हमारे अंदर फिर अच्छे बुरे कर्मों की एक श्रृंखला का प्रभाव शुरू हो जाता है और आगे क्या करें ये अपनी स्वतंत्रता का विकार है इसके लिए ईश्वर पर दोष नहीं लगा सकते स्वामी जी कहते हैं ये तो हमारी स्वतंत्रता का विकार है ईश्वर ने हमें प्रतंत्र कर दिया है ईश्वर की हम कटपुतली है ईश्वर जैसे चाहे हमें चलावे नहीं ईश्वर ने हमें स्वतंत्र छोड़ा हुआ है और अगर हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो वो मेरे मन का विकार है ना कि ईश्वर का कोई दोष इसमें आता है मैं क्रोध करता हूं ईश्वर तो ने तो क्रोध करने को मना किया है मना किया है ना उलूक या जही सुलूक या तुम जही। ऐसे मंत्र है ना हाँ। और उसमें से बताया क्रोधी कौन होता है सबसे ज्यादा भेड़िया सुसुलुकम सुशुलेड़िए के चाल को छोड़ मनुष्य को कहा जा रहा है कि भेड़िए की चाल को छोड़ दे क्यों भेड़िए को चाल को क्यों छोड़ू इसका मतलब है कि मनुष्य भेड़िए की चाल चलता है तभी छोड़ने का उपदेश किया है ना ना चलता होता तो उपदेश किस काम का उल्लू की चाल को चलता है तभी उल्लू की चाल को छोड़ने का मनुष्य के लिए उपदेश किया ना चलता होता तो छोड़ने का वेदमंत्र उपदेश ही नहीं करता तो भेड़िए की चाल चलते हैं ना मनुष्य चलता है भेड़िए की चाल इतना खूंखार होता है इतना क्रोधी होता है कि बस उसके सामने एक बार अगर आ जाए कोई तो बस उसकी मौत ही है तो भेड़िए को वहां अत्यंत क्रोधी बताया इसलिए मनुष्य को उपदेश दिया क्या मनुष्य को उपदेश दिया गया है कि क्रोधी तो बनना है पर वो क्रोध नहीं जिसमें विवेक आदमी खो बैठता है उस क्रोध की वहां पर मनाही है जहां पर भेड़िए की चाल को छोड़ने को कहा गया है भेड़िए की चाल क्या है वो विवेक सूर्ण होकर के हिंसा वृत्तियों से ग्रस्त होकर के अपने शिकार पर टूट पड़ता है और वो उचित अनुचित का विचार नहीं करता क्रोधी व्यक्ति भी यदि तो दे उसी समय उसको फल मिल जाता है जैसे ही क्रोध किया तो उसके अंदर अशांति शुरू हो जाती जैसे ही हमने बुरा चिंतन किया तो बुरा चिंतन जिसके बारे में कर रहे हैं वो बुरा हो नहीं हो वो तो एक आएगी बात पर मैं अपने बुरे करने की शुरुआत कर देता हूं तो कहते हैं कि ये जो क्रोध छोड़ने का जो उपदेश दिया है ये हमारी स्वतंत्रता का विकार है कोई ईश्वर तो कहता है क्रोध छोड़ और हम क्रोध से जुड़े रहते तो अब उसका फल भी भोगी है तो कहते हैं ये तो आपकी स्वतंत्रता का विकार है इसके लिए ईश्वर इस पर दोष नहीं लगा सकते कोई कोई ऐसा मानते हैं कि दुःख विशेष स्थान नरक है और सुख विशेष देश स्वर्ग है और इस उभय प्रकार के प्रदेशों में मनुष्य को पाप पुण्य के अनुकूल एक समय अर्थात जगत प्रलय के समय में न्याय कर अनंत काल तक सुखवा दुख में ईश्वर रखेगा तो स्वामी जी कहते हैं कि कोई कोई ऐसा भी विचार रखते हैं विशेष रूप से स्वामी जी का संकेत जो है वो कुरान की ओर है और जो हमारे पौराणिक वायु स्वर्ग विशेष को मानते हैं उनके संबंध में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई कोई ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग विशेष है और दुख विशेष है और कैसा है कि जो आदमी एक बार स्वर्ग में चला गया तो वो सदा के लिए चला गया हम्म और जो आदमी एक बार नरक चला गया तो सदा के लिए उसकी नरक में ही जीवन जीवन जीवन का मतलब क्या बस नरक में ही उसका आनंद जीवन गुजरेगा तो ये मान्यताएं हमारे कुरान वाले भी रखते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे दोषक दे दे जिसको चाहे जन्नत में भेज दे और मोहम्मद साहब की सिफारिश से जो मुसल जो मोहम्मद साहब पर ईमान लाते हैं अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो तो सदा ही जन्नत में रहेंगे और जो काफिर है वो दो की आग में झोंक दिए जाएंगे <laughs> जैसे आप आपने पता नहीं कभी देखा होगा नहीं एक रामलीला चलती है तो रामलीला में क्या है कि जब उसका प्रारंभ होता तो बहुत बड़ा मैदान उसके लिए ले लेते हैं बहुत बड़ा मैदान और उसमें फिर सिनेमा भी लगता है बाजार भी लगता है कई तरह की दुकानें लगती हैं एक प्रकार से नगर जैसा हो जाता है वो तरह तरह के खेल लगते हैं सर्कस सिनेमा ये वो दुनिया भर के तो वहाँ कुछ धार्मिक शो भी दिखाए जाते हैं धार्मिक कुछ वो दिखाए जाते हैं खेल दिखाए जाते हैं वो क्या दिखाए जाते हैं कि बाहर आप दुकान के खड़े हैं और दुकान के अंदर उसके आग, आगे के भाग पर चोरी करने का फल तो एक राक्षस इधर खड़ा है और उसके सींग है ऐसे करके और मुंह उसका विचित्र है तो एक राक्षस इधर खड़ा है दूसरा राक्षस इधर खड़ा है और जो चोरी जिसने की है ना तो उसके बीच में से वो लगा हुआ आरा और वो ऐसे ऐसे करके काट रहा है उस आदमी को ऐसे करके व्यविचार करने का फल तो अलग दिखाया है कि कि अगर कोई स्त्री व्यविचारिणी है तो उसको नंगा करके उसको आग में झोंका जा रहा है पुरुष व्यविचार कर रहा पुरुष व्यविचारी है तो उसके लिए और कोई चित्र दिखाया तो एक ऐसे कर्म फल के चित्रों की लंबी लाइन वहाँ पर लगी रहती है लंबी पंक्ति तो अब जो नहीं समझते उनको तो यही लगता होगा कि हाँ अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम स्वर्ग में आग में झोंके जाओगे कि तुम भूने जाओगे कि तुम तले जाओगे कि तुम काटे जाओगे और मरोगे नहीं क्योंकि मरे तो फिर दुख समाप्त हो जाएगा इसलिए अनंत काल तक दुख भोगते रहो तो ऐसी ऐसी कल्पनाएँ जो हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में हैं लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी कल्पना को कोई को स्थान नहीं है स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है हम सब यहाँ आराम से सुन रहे हैं एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं अगर हम रखते हैं अच्छा बोलते हैं प्यार से उसके साथ व्यवहार करते हैं यही स्वर्ग है और यहाँ हम या बाहर यहाँ एक दूसरे के लिए अंदर से जलते रहते हैं द्वेष करते हैं दूसरे की उन्नति नहीं देखते निंदा आलोचना में लगे रहते हैं वही नरक है तो नरक और स्वर्ग हमारी कल्पनाएं हैं और आज ये दूसरे संप्रदाय वाले भी ये बात कहने लगे आर्य समाज की विजय है लोग कहते हैं आर्य समाज प्रचार नहीं हो रहा है भाई आर्य समाज का प्रचार आप क्या चाहते हैं आर्य समाज भी बन जाए भले ही वो हवन में नहीं आता है वो हमारे ग्रंथों का पाठ नहीं करता है वो हमारे वेद मंत्र नहीं बोलता है लेकिन आर्य समाज का प्रचार तो कर रहा है आज जैनी साधु भी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक कोई स्थान विशेष नहीं है हम अपने परिवार में सुख से रहते हैं वो स्वर्ग है हम अपने परिवार में खटपट करते रहते हैं छाती कूटा करते रहते हैं तो वही नरक है आज ये सब कहने लग रहे हैं ये क्या है ये आर्य समाज के स्वामी जो संस्थापक स्वामी जी थे उन्होंने ये व्याख्या दी और यह पढ़ सकते हैं सुख विशेष स्वर्ग और सुख दुख विशेष नरक दुख विशेष नरक अब ये अलग बात है कि हम सुख दुख की कोटियाँ थोड़ी सी कुछ बढ़ा दें कि अधम दुख मध्यम दुख उत्तम दुख, अधम सुख मध्यम सुख उत्तम सुख तो सबसे उत्तम सुख आप मोक्ष को मान सकते हैं वो तो, लेकिन पारिवारिक जीवन में जो स्वर्ग और नरक की जो व्याख्या पहले की जाती थी लोक के सहारे की जाती की देख अगर तूने चोरी की तो तुझे नरक में में ढोक दिया जाएगा और तुझे आरे से काटा जाएगा अब कोई ये नहीं कहता कि तुझे आरे से काटा जाएगा कोई नहीं कहता तो इससे पता लगता है कि जो सत्य है वो सत्य जो है वो छूता नहीं जल्दी ठीक है जैसे सूर्य कई बार बादलों की ओट में आ जाता है बरसात के दिनों में मान लीजिए दो दो तीन दिन सूर्य नहीं निकलता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब निकलेगा लेकिन सूर्य तो निकल रहा है पर बादल की ओट भी कब तक रहेगी? तो आज इस तरह की व्याख्या को स्थान देने लगे तो कहते हैं जो स्वर्ग और विशेष है कि वहां कहीं रखा जाएगा ऐसा नहीं है और कहते हैं कि जगत प्रलय के समय में न्याय कर अनंत काल तक और एक मानता ऐसी भी है कि मालिक दिन न्याय का तुझ ही की हम भक्ति करते हैं तुझी से हम सहाय चाहते हैं दिखा हमको सीधा रास्ता ये कुरान शरीफ में लिखा है तो ये तो ठीक है कि तेरी हम भक्ति करते हैं तेरी सहायता चाहते हैं दिखा हमको सीधा रास्ता चलो इतना तो ठीक है अग्नि ने सुपथा की व्याख्या है सुपथा न हमें सुपथ से ले चल हम तेरी भक्ति करते हैं कसमय देवाय अवसा विदे में लेकिन वहां ये जो लिखा है कि मालिक दिन न्याय का कि जगत के जगत और प्रलय में या यूं कहें कि प्रलय होगी तो किसको कहा भेजा जाएगा उसका न्याय केवल एक दिन है और बाकी दिन बाकी दिन कुछ नहीं तो ये फिर वहां पे दोष आता है कि मालिक एक ही दिन न्याय नहीं करता वो तो हर दिन न्याय करता है हर क्षण न्याय कर रहा है जैसे मैंने कहा कि क्रोध किया और आपको न्याय मिल गया अशांत हो रहे हैं खिन्न हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं पागल हो गए हैं ये फली तो है ईश्वर व्यवस्था से तो हर क्षण ईश्वर की न्याय व्यवस्था चल रही है इसलिए एक दिन निस्थ, उसका निश्चित नहीं किया किया जा सकता है नहीं तो बहुत सारे दोष आ जाते हैं बहुत ही दोष आ जाते हैं अब एक मान लीजिए जैसे प्रलय होने वाली है वो सौ साल पहले मरा और एक लाखों करोड़ों साल पहले मरा अब वो तो बेचारा लाखों करोड़ों साल से पड़ा हुआ है और वो सौ साल पहले से पड़ा हुआ है तो फिर यह अन्याय कैसा तो इस तरह से प्रश्न खड़े हो करके वो बात जमती नहीं है तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये मान्यता भी ठीक नहीं है कि एक ही दिन मालिक जो है वो न्याय करता है क्योंकि अगर ऐसा प्रतिपादन करने से ईश्वर अन्यायी ठहरेगा अगर ऐसी व्यवस्था बना देगा तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी बिगड़ जाएगी व्यवस्था अव्यवस्था में हो जाएगी और आगे कहते हैं कि प्रत्येक क्षण में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जारी है स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक क्षण ईश्वर का जो न्याय प्रबंध है वो सतत चल रहा है और अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने बीजों के अनुसार हम उत्तम बीज बो रहे हैं तो उत्तम अंकुर उत्तम फल उत्तम वृक्ष गलत बीज बो रहे हैं तो पहली बात उगेगा तो जरूर गलत बीज दे रहे हैं गलत खाद गलत पानी दे रहे हैं तो बिसायला बिसायला पौधा, बिसायला फल ये प्राप्त होगा ही हमें तो जो हम बो रहे हैं वही हमें ईसाई भी, भी कहते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे ये कहाँ का सिद्धांत है ये आर्य समाज का सिद्धांत है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे वहां इन्हें ये नहीं लिखा है कि चर्च में चले जाना और पादरी छह सात बार जैसे कि हमारे इनका नाम इनका नाम बोलिए तालाानंद जी जैसे कह रहे थे कि वो कोई नवुवक जैसे शाम को जाए चर्च में या किसी समय और वो कह जी मैंने तो बहुत पाप किए तो मुझे शुद्ध करो तो वो बहुत बताते हैं कि वहाँ हौज लगी रहती है और उसमें सात बार यू डुबकी लगवाता है ऐसे करके और फिर वो बताते हैं माथे टीका लगा देता है और कहता है कि जा अब तू शुद्ध हो गया अब तेरे पाप सारे नष्ट हो गए ये सब बच्चों जैसी कहानियां लगती हैं है, सात बार पानी में डुबोने से पार नष्ट होता है तो वहाँ ईसाई विचारक भी कहते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे तो ये आज का विषय था कि जो जो हम करते हैं उसमें निस्संदेह जो हम करते हैं वही हमें प्राप्त होता है उससे भिन्न हमें प्राप्त नहीं हो सकता और ये ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है वो शाश्वत है अटल है अब इस विषय समाप्त करते शांति पाठ